अथर्ववेदिया वेदिया उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का चतुर्थ कारिका तक तो देख लेते हैं आज प्रथम प्रकरण का पंचम कारिका देखेंगे यह आगम प्रकरण है अर्थात आगम के आधार पर आत्मा का ऐक्य यह सिद्ध किया जा रहा है टीका में प्रकृत भोक्तृ भोग्य पदार्थ दरिज्ञान से अवांतर फल आह प्रकृत अभी जो प्रकरण जो विचार चल रहा है भोक्ता और भोग्य ये पदार्थ दो इसका ज्ञान हुआ तीनों अवस्था में भोक्ता अलग अलग है भोग्य अलग अलग है किंतु सारे भोक्ता भोक्ता ही है सारे भोग्य भोग्य इस प्रकार के दो कोटि बना करके पदार्थ इसका दरिज्ञान ज्ञान होने से का अवंतर फलम आह इसका क्या फल होगा कहते हैं श्लोक त्रिशुधाम सु प्रकीर्ति वेदुभ यस्त स भुंजानो न लिप्यते यद् षुधाम यस्य भोक्ता प्रकृतितः प्रकर्ति युत उभयेदुंजान न लिप्यते। यद् यदोज्य तीनों धाम में था था था था। तीन अवस्था में यद् यदोज्य अर्थत ये सब भोज्य ही है तो भोज्य तो है ना सब एक हैं। यद् भोज्यम भोज्यम कह करके एक कहते हैं अर्थात सब भोज्य ही है भोज्य है तो एक यद्यपि अवस्था लेकर के भोग अलग अलग हो जाता हैं जागृत अवस्था में किस प्रकार की भोग होगा सुलभ होगा और स्वप्न में तो ये प्रविवित कहा गया और आनंद का भोग होगा सुश्रुति में यद्यपि अवस्था को लेकर के अलग अलग कह दिया गया कि भोज्यत्व न तो तीनों एक ही है और भोगता ये भी तीनों एक ही है अलग अलग नाम पड़ जाता है विश्व तेजस प्राज्ञ किन्तु एक ही है यह तू उंगेद जो वो तीनों दोनों को जानता है अर्थात प्राज्ञ और तेजस विश्व इसको जो जानने वाला और ये तीनों भोगों को जो जानने वाला स भुंजाना भोग करता हुआ भी न लिपियते अर्थात तो भोग करने का समय दो स को भोग कर लिया तो उसे दोषी गुण पदार्थ को भोग कर लिया उसे गुणी ऐसा नहीं हो जाएगा न लिपे तो अर्थ दो सो गुणे न भागी न भगवती वो क्या कौन है कहते स वो भोग करने वाला है कौन है कहते वही साक्षी ये साक्षी ये तीनों को जानता है भोक्ता को भी और तीनों भोगों को भी जानता है जानता है क्या अर्थ है कि ये सबको सत्ता स्पूर्ति देने वाला है विश्व जो कहते हैं ये विश्व जब अंतकरण विशिष्ट हो जाता है चैतन्य उसको विश्व कह देते हैं तो अंतकरण का अधिष्ठान रूप से वो चैतन्य विद्यमान है उसी को कहा जाता है तो भूंजाना सबको प्रकाश करता है प्रकाश करना यही उसका साक्षी का भोग इसलिए कहा गया साक्षी जो भोग करता है वो दो सौ गुणों से लेपायमाना नहीं होता है वो तो साक्षी सूर्य जैसा सूर्य पूरा जगत का भोग करता है तो किससे लिप्त हो जाता है तो खुशी से नहीं होना है इसी प्रकार की अर्थात तो ये सब जो क्रिया सामने में घटते हैं और क्रिया को अनुभव करने वाला जो है ये दोनों से हम भिन्न है इस प्रकार की बुद्धि होना चाहिए तो सामने में कोई घटना घटा और इंद्रिय उसको देखता है परमाता उसके ऊपर कुछ मोहर लगाता है अच्छा है खराब है हम अंदर में कहना चाहिए ये तो बुद्धि का धर्म है बुद्धि उसमें मोहर लगाता है इंद्रिया देखता है इसमें हम तो इसे अलग है कहेंगे बुद्धि क्यों मोहर लगाता है लगाने से कष्ट होता है ना कहते हैं बुद्धि को सुधारो तो बुद्धि मोहर लगाना उसका संस्कार पड़ा है तो बुद्धि का ये मोहर नहीं लगाना बुद्धि जब मोहर लगाएगा उसको कहना है बुद्धि क्यों मोहर लगाया इसने नहीं लगाना चाहिए था ना तो बार बार उसको कहेंगे बुद्धि का वो संस्कार धीरे धीरे हट जाएगा और अगर हम बुद्धि को कहेंगे नहीं नहीं उसमें कूद करके जाकर पूरा रंग डाल दो और बुद्धि करता रहेगा सारा जीवन अनंत तो जीवन से करता है और आगे अनंत तो काल तो करता रहेगा इसलिए बुद्धि का ये जो लिप्त तो हो जाना उसको बार बार याद दिलाना है बुद्धि लिप्त तो नहीं होना नहीं होना इस प्रकार करना है अच्छा टीका में पूर्वाधम ब्याच श्लोक का पूर्वार्ध का ब्याचस्टे ब्याचस्ट का करता कौन होगा ब्याचस्ट का कि पूर्वार्ध श्लोक श्लोक का पूर्वार्ध का व्याख्यान करते हैं भाष्यकार व्याख्यान करेंगे ऐसा कौन कहता है टीकाकार कहते हैं तो ब्याचस्ट का करता हो जाएंगे भाष्यकार और ऐसा शब्दों को कहने वाले होंगे गए टीकाकरण त्रिशु भाष्य में त्रिशु धामसु तीन धाम कहा गया ये तीन धाम क्या है कहते हैं जागृद आदि सु जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों में स्थूल प्रविविक आनंदाख्यम भोज्यम एकम त्रिधाभूतम जागृत में स्थूल सुसुप्ति में स्वप्न में प्रभिविक्त और सुसुप्ति में आनंद ये भोज्यम भोज्यम ये भोज्य एक ही है किन्तु त्रिधाभूतम त्रिधाभूतम अर्थात तीन प्रकार हुआ है टीका में भोग्यत्वेन त्रैविध्यम अवांतर भेदात उन्ने भोग्यत्वेन सब एक है फिर भी त्रैविध्यम त्रैविध्यम अर्थात त्रिविधा तो बने तो से धा को हो गया यहाँ क्या प्रति हो गया धा को त्रिविधा था विधा को क्या होने से त्रैविध्यम हो जाएगा यहाँ धा को ध्यमु हुआ धा के स्थान पर ध्यमुय ध्यमुह होने से ध्यम रह जाएगा और फिर आदि वृद्धि हो गया त्रिव्योध्यमु अन्य तरह से था तो ध्यमुय हो गया धा के स्थान पर ध्यमु एकदमु एक अच्छा वहाँ तो धमु हुआ ध त्रय धम होना चाहिए त्रय भी दे दिया तो यहाँ तो फिर से लेना पड़ेगा आगे तो वहाँ धमु अन्य तेरे आगे धार से दिया लेना पड़ेगा ठीक शाना होगा त्रैविध्यम अबांतर भेदा तो तीन प्रकार अवांतर तो अवांतर भेदा। अवांतर भेदा के अबांतर भेद है तो भोग्य तो न एक किंतु अवांतर भेद अबांतर भेद कहते हैं तो उसका अंदर में मान लेना है ये तीन प्रकार के भोक्तुर भोक्तुरत्व हेतु मह जो भोक्ता है वो भी एक है भाष्य में इसको कहते हैं यश्च विश्व तेजस प्राज्ञाख्यो भोक्ता एक विश्व तेजस प्राज्ञा नामक ये भोक्ता एक ही है सो अहमती एक प्रतिसंधा दृष्टित्शेषा प्रकीर्तितः प्रकीर्ति वो एक क्यों है कहते सोहम जो मैंने स्वप्न देखा वही हम अधुना जागरणी और सोअम सुसुप्त सुसुप्त आसम तो वही मैं सुसुप्त था तो सोअह इस प्रकार की प्रतिसन्धा प्रतिसंधान प्रतिज्ञा होती है और दृष्टित्शेषा च जागृत में भी मैं जानता हूँ स्वप्न में भी मैंने जाना सुसुप्त भी मैंने जाना क्यों उठ के मैं ही कहता हूँ मैंने सोया था सुख से सोया दृष्टित्व अविशेषाच दृष्टा है तीन टीका में यो हम सुसुप्त सो हम स्वप्न प्राप्त जो मैंने सो गया था सुसुप्ति में वो मैंने स्वप्नों को प्राप्त स्वप्न देखा जो जो जो मैंने मैंने मैंने देखा इति प्रतिसंधियते। जो देखा जो देखा इति प्रतिसंधियते वही मैं वर्तमान अवस्था में इति प्रतिसंधियते हूंधान किया जाता है जो मैं सुसुप्त था वही स्वप्न देखा जो मैंने स्वप्न देखा वही अभी जागृत में हूँ तो होने से प्रतिसंधान प्रतिविज्ञा हो जाती है तत्र नाधकम अस्ती कहीं प्रतिविज्ञा होती है कि उसमें बाधक भी होता है जैसे कहीं वशिष्ठ गुफा में दीया जलती है देखें बिल्कुल सीधा जलता है गुफा के अंदर बहुत अंदर है तो वहाँ हवा चलने वाला नहीं है एकदम सीधा जलता रहता है और जब गंगा जी का जल चलते हैं शरद ऋतु में एकदम मतलब पता नहीं चलेगा अगर कुछ नीचे है तो फिर थोड़ा हिलेगा नहीं तो एकदम सीधा चलेगा तो वहाँ लगेगा कि ये तो यही जल है जो हम दो मिनट पहले देखता हूँ वही जल है वहां किन्तिज्ञा हो जाती है वही जल है इसी प्रकार दीपकली का शिखा जब देखते हैं हम कहते हैं स यम दीपकली का यम दीपकली का साम इस प्रकार की प्रतिभिज्ञा होती है किन्तु वो प्रतिभिज्ञा में बाधक है वो दिखता है ऐसा किन्स्तविक ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो आप उसमें कुछ डाल दीजिए प्रवाह में गंगा जी का जल प्रवाह में अगर होता तो तद जलम तो वो पदार्थ उधर रहना चाहिए किंतु नहीं रहता है तो वहाँ जो प्रतिविज्ञा होती है वो प्रतिभिज्ञा में बाधक है वो वास्तविक सोहम नहीं है वो तो यहाँ किंतु इसी प्रकार की जो सुसुप्ति स्वप्न और जागृत में जो प्रतिविज्ञा होती है सोहम इसमें किंतु कोई बाधक नहीं है नत्र बाधक मस्ती तत्र अर्थ है प्रतिविज्ञाया प्रतिसंधान है पोले देखना प्रतिसंधी उसी को तत्र शब्द से कहा जाता है तो दीपकली का गंगा प्रवाह में तो बाधक है किंतु यहाँ जो प्रत्यविज्ञा होती है इसमें कोई बाधक नहीं है तद्युतम तो भोक्तुरत्व इसलिए ये बात ठीक है कि कहा गया भोक्ता एक है अज्ञान तत्कार प्रति प्राज्ञादीसु दृष्टि अविशिष्टवाद दृष्टि प्रमाणाभाव युक्त तदेकत्व तत्कार सुसुप्त अवस्था में रहेगा तो ये हो गया कारण और सुसुप्त अवस्था के बाद अज्ञान अभी जागृत स्वप्न में रहेगा अज्ञान नहीं रहेगा रहेगा किंतु और उसका कार्य भी आ जाएंगे बुद्धि इत्यादि आ जाएंगे शरीर इत्यादि तो अज्ञान और अज्ञान के कार्य के प्रति प्राज्यादीशु दृष्टित्व से अज्ञान अवस्था में कौन रहेगा प्राज तो ये विश्व केवल अज्ञान को कौन जानेगा प्राज्य उसने कहते हैं प्राज्यादीशु और उनका कार्यो को कौन जानेगा अज्ञान का कार्य को कौन जानेगा अज्ञान का, का कार्य को ये विश्व का का और तेजसा विश्व और तेजैसा अज्ञान का कार्य अज्ञान का कार्य अर्थात ये जो सूक्ष्म और स्थूल जो सूक्ष्म जगत तो और स्थूल जगत ये दोनों अज्ञान तो का कार्य है तो अज्ञान का कार्य को जानने वाले हो गए विश्व और अज्ञान तथा कार्यम च प्रति प्राजा दीशु आदि पदों से किसको लेंगे तेजस विश्व ये, तेज़स। ये में अभी दृष्टित्व प्राज्ञ में है विश्व में है तेजस में है तीनों में है प्राज्ञ किसको जानता है अज्ञान को जानता है और विश्व तेजसा कार्य को जानते है तो विभाग वहा उसी प्रकार की अज्ञान तथा कार्य च प्रति प्राज्ञादी सु दृष्टित्व अभी दृष्टित्व प्राज्ञ में रहा विश्व में रहा तो में रहा तीनों में रहा अविशिष्टत्वात्थ सामान अविशिष्ट समान और दृष्टि भेद प्रमाण अभाव ये तीनों दृष्टा अलग अलग है इसमें कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण है कि एक है क्योंकि प्रतिविज्ञा होती है और अलग अलग होने में कोई प्रमाण नहीं है जैसे गंगा प्रवाह दिखिता है एक है किंतु अलग अलग होने में प्रमाण है आप एक पत्ता डाल दीजिए भेद है पता चल जाएगा तो भेद में कोई प्रमाण नहीं है और अवैध में प्रमाण है कि प्रतिविज्ञा होती है तो होने से तद एकत्व तो मितिया विश्व तय से प्राग्य ये एक ही है भाष्य में सोह मित द्वितीय पंक्ति में पंक्ति हम लोग देख लेते थे सोह मिति दृष्टित्व अशेषाच प्रकृति प्रकृति तम कहते एक तो एकत्व एक कहा गया भोक्ता एक द्वितीय पंक्ति में दे देना विश्व तेजस प्राग्याख्यो भोक्ता एक, एक प्रकृति आगे टीका में द्वितीय विभजते द्वितीय भाग श्लोक का विभाग करके बताते हैं यो वेद भाष्य में भयम एतद उभयम का अर्थ भोज्य भोक्तया एक नंबर टिप्पणी दे हैं अच्छा बहुत लंबा है ठीक है फिर भी थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा स्पष्टता बढ़ना चाहिए भोज्य तेना रूपेण एकम भोज्यम जो तीनों अवस्था में होने वाला भोज्य ये सब भोज्य ही है तो भोज्य तेन रूपेण एक हो गया किंतु स्थूल प्रवेक्त आनंद त्वेन अनेक अनेक प्रकार हो गए विश्वादीना विश्वतेजस एतद् उभयम् यो वेद तो क्या जानता है भोक्ता ही एक चेतन शेषी स भुंजान चतुर्थ पाद में कह दिया ये भुंजान के लिए सान चूनो से भुंजान हो गया और अगर तिरिच करेंगे तो भुक्ता हो जाएगा ये जो भुक्ता है ये सर्वत्र चेतन शेषी ये एक है जो अलग अलग अवस्था वाला भुक्ता है वो तो विशिष्ट हो गया किंतु ये जो एक तीनों अवस्था में होने वाला है वो चेतन शेषी शेषी अर्थात तो जो अवयवी प्रधान उसको कहा जाता है शेषी शेषो शे अस्त शेषी शेष अर्थात उपकारक अंग शिक्षा साक्षी चेतन दे दिया चेतन इति भोज्यकम रूपेण निश्चिनो भोज्यम चर्व एक सारे भोज्य तो भोज्य रूपेण एक ही है तेषभूतम तो तो वो भोज्य सब शेष होते हैं चेतन शेषी ही होता है इति एवं होना चाहिए था तो वो थोड़ा हम बड़े महाराज जी का पुस्तक देख करके कल निश्चय कर लेगीत अने प्रकार इसे निश्चिं होती जो साक्षी है वो इस प्रकार की निश्चय कर लेता है ओ भोग करता हुआ भुंजानो अर्थात खाली प्रकाश कर देना मैध्या मेंध्य रूपमी भोज्यम क्वचित अव्यवहरन अभी न तत्प्रयुक्त तो दोष भाग बहती इत वो जो चेतन है सेसी है वो कभी मैध्य कभी अमेध्य ये दोनों प्रकार की भोज्य को भोग कर लेता है अव्यवहरन अव्यवहरण शब्द का अर्थ भोज भोग करता हो अव्यवहार शब्द का अर्थ होता है भोजन भक्षण कहीं भोज्य कहीं अभोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेता है भोज्य तो है मैध्य अमेध्य मैध्य अर्थात जो खाने का योग्य अमेध्य जो खाने का योग्य नहीं है तो उसको कहीं खा लिया ना ता तो न तत्प्रयुक्त तो दोष भाग बहती इत उससे उसको कोई दोष होता ही नहीं बनी रेबो मेध्य मैध्य जैसा बनी में आप कुछ भी डालिए तो सबको जला देगा एक बनी नहीं कहेगा खाली घृतर डालने से मैं तो जला दूंगा और कुछ अगर अवस्कर पदार्थ कूड़ा पदार्थ डालिए तो, पदार तो, डाल तो जलाएगा नहीं ऐसा नहीं है क्यूँकी ये जानता है ये तो बुद्धि इत्यादि सब करने वाला है हम तो खाली प्रकाशक हो सूर्य जैसा तो जी में भी सूर्य नाली में भी सूर्य सर्वत्र प्रतिफलित हो जाएगा साक्षी तो भाव ये दृढ़ होगा धीरे धीरे भाष्य में यो उभयम् भोज्य भोक्तृतया अनेकधा भिन्नम् यो वेद वेद और जाना विधव लटो वाह तो वेद वेद और जाना जो जानता है किसको एतद उभयम् एतद उभयम् क्या है भोज्य और भोक्तृ दोनों को अनेक अधा भिन्नम है तो एक है कितु तो अनेक रूप से दिखते हैं स सा, स सा, साक्षी चेतन भुंजानो न वो साक्षी चेतन वो भुंजान भुंजान अर्थात तो प्रकाशक होने पर भी वो न लिप्यते टीका में कथम एतावता भोग प्रयुक्त दोष राहित्यम तो दोष भोग के चलते जो दोष होता है वो दोष कैसे ये साक्षी में नहीं आएगा खाली अगर जान लिया भोज्य और भोक्ता को जान लिया उतना जान लेने से और दोष नहीं होगा कहते हैं कि यहाँ बता इतने परिमाण कितने परिमाणों का खाली जान लिया यो वेदयम खाली जान लिया उतना जान लेने से उसको दोष नहीं लगेगा इसके लिए भाष्य में कहते हैं भोज्य सर्वस्व एकस् भोक्तुर्भोजवात्म जितने सारे जगत में भोज्य पदार्थ है वो सभी एक ही भोक्ता का ही भोज्य है तो कहते हैं ये जो श्वान श्रीगाल सुकर इत्यादि का जो भोजन है और जो देवताओं का भोजन है तो कहेंगे ये सब एक ही का भोजन हो जाएगा पर नहीं होगा किंतु यहाँ कहते हैं सर्वस्व भोज्य से एक भोक्तुर्भोज ये चाहे वो देवता हो चाहे वो स्व शुकर श्रीगाल हो ये सभी के अंदर में वही एक ही साक्षी ही वास्तविक भोक्ता है बुंजाना जो चतुर्थ पाद में कहा गया अर्थात तो भोग होने पर बुद्धि में जो वृत्ति होती हो, वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो जाना तो वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने से ही वो भोक्ता को पता चलता है कि मैं भोग कर रहा हूं प्रतिबिंब न होने पर आगे टीका में यद्यपि भोक्तुर सर्वं भोक्तुर्कस भोज्यमित अवगत तथा कथं सर्वं भोग न भवति भोगप्रयुक्तोषवान्नातीशंक यद्यपि ठीक है मान लिए माल्ये की एक एकस्य भोक्ता एक हो गया और उसी का ही उचिका भोग्यं सारे भोग्य पदार्थ भोज्य पदार्थ सब उसी का ही हुआ ये ठीक है मान माल्ये तथापि कथम सर्वम भुंजानो भोग प्रयुक्त दोषवान चीज को भो, भोग करने वाले सभी पदार्थ का भोग भोग करने वाले प्रयुक्त भूंजान कर दोषान कैसे होता है तो कहीं अगर गलत जगह में जा करके भंडारा खा करके आ गया और रात को स्वप्न देखा कि ये तो जो सेठ दिया था वो तो अर्था उसका विवाद के साथ ऐसे दुष्कर्म करके आ करके यहाँ भंडारा दे दिया सभी को तो वो तो आएगा अगर वो दुष्कर्म हिंसा कर्म करके आया होगा वो भंडारा खाने से रात को इसको हिंसा का सूत्र आ जाएगा तो कैसे ये दोष से लिप्त तो नहीं होता है न भवती इति आशंक भाष्य में नहीं तेन ही यो विषय स तेना ही वर्धते जिसका जो विषय होता है उसको ग्रहण करके वो दोषी अथवा गुणी नहीं हो जाता है ये जो दाल चावल रोटी ये सब खाना ये मनुष्य का ये उनका धर्म है और उसको खाने से वो दोषी गुणी हो जाएगा वो नहीं होगा अगर जो उसके लिए भोज्य नहीं है मनुष्य का नहीं है ऐसा पदार्थ तो को मनुष्य भोग करेगा तब तो कहा जाएगा इसको तो दोष लगा किंतु जो जिसका भोज्य है उसके लिए वो दोष नहीं है जैसे ये सोश उपर असरी गालो इत्यादि होते हैं उनका जो भोज्य है तो उनका वो भोज्य है उनके लिए वो दोष नहीं है उनको लेके अपन सृत वो उसको देखेंगे नहीं इसी प्रकार की। जिसका जो विषय है सा तेन ही सते निये बर्धते वर्दते बढ़ता नहीं घटता नहीं इसका अर्थ है कि दोषेण न हीयते गुणे न बर्दते अर्थात गुणवान अथवा दोषवान नहीं हो तो दो जाता है न ही अग्नि ही स्व विषय दग्वा अग्नि में जब काष्ठ घृत इत्यादि अधिक डालेंगे तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो कहते हैं कि नहीं अग्नि स्व विषय दब्वा वर्धते अग्नि काष्ट इत्यादि को जला करके बढ़ता नहीं बढ़ता नहीं मतलब दोष मतलब गुणे न गुण। बढ़ता नहीं अर्थात अग्नि गुणवान हो गया ऐसा नहीं हुआ तो जो हियते वर्धते दिया भाष्य में उसका अर्थ है दोषेण न लिप्यते गुणे न लिप्यते वर्धते का अर्थ गुणे नियते का अर्थ दोषेण अर्थात दोषयुक्त गुणयुक्त नहीं हो जाता है तदवत इसी प्रकार की ये साक्षी भी सभी भोज्य पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ दोष से नहीं होता है लिप्त नहीं होता है टीका में उत्तम अर्थम दृष्टान्त न स्पष्ट भोग्य विषय को भोग करता हुआ स्वभोग्य जो है उसको भोग करता हुआ दोष गुण से लिप्त नहीं होता है इसको दृष्टान दे दिया अग्नि अग्नि काष्ठ इत्यादि को दग्ध करके दोषयुक्त तो अथवा तो तो गुणयुक्त तो नहीं हो जाता है ठीक टीका में दोष का भोजन भोजन करने के बाद परिणाम हो जाएगा? परिणाम देह को हुआ ना बुद्धि को हुआ भुंजानों को नहीं हुआ साक्षी को कुछ नहीं हुआ साक्षी जानेगा ये शरीर को अच्छा हुआ ये बुद्धि अच्छा चला इसे चलते होगा जहा होना होगा, साक्षी तो नहीं होगा टीका में सो विषयान काष्ठादीन दग्धवा नियते बर्फते व अग्निद्वी संबंध सो विषय काष्ठादि को दहन करके अग्नि कोई गुणवान नहीं हो जाता है अथवा कोई दोषवान भी नहीं बन जाता है ये पंचम श्लोक उच्चारण करे लोकिले तो टीका में, में एस योनि प्राज्ञ प्रपंच कारण प्रति तत्कार्यम असत्कार्यम प्रति कारण्विटे सन्देह निर्धारय आरभते मंत्र, अभी पंचम मंत्र तक ये व्याख्यान हो गया अभी षष्ठ मंत्र में जब कहते हैं पंचम मंत्र तक आया था प्राज का अवस्था सुसूप स्थान एक ही भूत ये कहा गया था आनंद भूख आनंद चेतो मुख ये हो गया षष्ठ श्लोक षष्ठ मंत्र में आया था ऐसा ऐसा सर्वेश्वर ऐसा अंतरियामी योनि ही सर्वेश सर्वस्व प्रभाव्यू भूता न ये मंत्र के लिए अभी कहते हैं ऐसा ये सत्या में आया था एस योनि प्राज प्रपंच कारण प्रतिज्ञातम जो प्राज्ञ है वही प्रपंच का कारण है सुश्रुति में अगर आप प्राज्ञ बनते हैं ये जगत का कारण आप ही है आप ही जगत को बनाते हैं प्रतिज्ञातम ये जो आप ही जगत का कारण होने से आप पहले शरीर मन बुद्धि के साथ तादात में गए तो फिर वो और जगत का कारण नहीं होगा क्योंकि सुसुप्ती अवस्था में शरीर और मन बुद्धि का तादात्म्य नहीं रहता है शरीर और मन बुद्धि से जब तादात्म्य में छूट जाएगा तब देखेंगे कि आप ही जगत का कारण पहले एक बुद्धि बनाते हैं उसी बुद्धि में मैं मान करके बाकी सबको बना करके उसका युष्मत मानते हैं भिन्न मानते हैं इसी प्रकार के जगत चलता है प्रपंच प्राज्ञा से प्रपंच कारणत्व प्रतिज्ञातम योनि इन योनि ये तीन हुआ तो होने से यू मिश्रण मिश्रण धातु है स्त्री तीन होने से उसको यू को गुणों कैसे हो गया अच्छा तीन नहीं होता है ऐसा योनि, ना होता ऐसा जो ऐसा अंतर्यामी ऐसे प्राज्यों को कहता है मतलब ऐसा शब्द से प्राज्यों का अनुवाद करके सर्वज्ञ सर्वे अंतरियामी योनि ये सो विधेय है तो यहाँ तो अर्थात तो उद्देश्य अनुयायी लिंग हो गया योनि शब्द थोड़ा ये देखना होगा ये स्त्री अंतिम शायद नहीं है। क्योंकि इसको घी संज्ञा भी होता है योने कहते हैं सप्तमी में योनो कहते हैं घी संज्ञा होता है योनिया भी होता है नदी संज्ञा भी होता है तो अर्थात ये स्त्रीलिंग शब्द होगा और रसो होने से घीति ह्रस्व से विकल्प से, से नदी संज्ञा हो जाएगा अच्छा योनि इसमें योनी संयोज संयोजयती दिया है। मतलब प्रत्यय क्या है वहाँ स्त्रियान अच्छा अच्छा उड़ादी से नित्य प्रत्यय हुआ तब ठीक है फिर गुणा गुणा हो जाएगा सर्वधातु तो कारधातु के गुणा हो गया अच्छा नित प्रत्यय होने से फिर इसको स्त्रीलिंग नहीं मानना है स्त्रियांग तो तीन का अधिकार में अगर नहीं होगा किन्तु योनिया सब तो व्यवहार भी होता है तो ठीक है ये तो रस्व इकारांत है और स्त्रीलिंग में व्यवहार हो जाता है तो फिर हो सकता है मतलब नित्य होने से भी स्त्रीलिंग हो सकता है होगा होगा तो केशा ना उद्देश्य के अनुसार लिंग हुआ सर्वत्र विधेय के अनुसार होगा ऐसे कोई बात नहीं जैसे कहा गया कि शैव प्रमा इति है सा एवं से अनुभव तो अनुभव ही प्रमा है अनुभव पुंगलिंग प्रमा स्त्रीलिंग बीच में जोड़ने वाला को सा तो विधेय के अनुसार लिंग हो गया कहीं तो उद्देश्य के अनुसार भी लिंग हो सकता है विधेय प्रमा हो गया वहाँ विधेय के अनुसार लिंग दिया गया यहाँ उद्देश्य के अनुसार लिंग जो प्राज्य है ऐसा प्राज्य वो नहीं तो उद्देश्य के अनुसार लिंग दोनों प्रकार के हो जाते हैं जैसे उसके लिए दृष्टांत देते हैं शीतम ये सा जलस्य प्रकृति ही विधेय हो गया प्रकृति वो स्त्रीलिंग है किंतु जोड़ने वाला पद कहते हैं यत यद नपुंस का ये एक में है तो ये यद नपुंसक को क्यों हुआ कहते हैं शीतम जो कि उद्देश्य है जो शीत है उद्देश्य करता है शीत को तो उद्देश्य के अनुसार लिंग हुआ तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं ऐसा प्राज्ञ प्रपंच कारण प्रति त्र सत्कार्य असत्कार्य प्रति कारण सन्देह तो ये सत्कार्यों के प्रति कारण हुआ प्राज्ञ न असत्कार्यों के प्रति कारण हुआ प्राज्ञ सत्कार्यवादी होते हैं सांख्य वाले असत्कार्यवादी होते हैं ये न्यायिक वाले वैशेषिक न्याय वैशेषिक सांख्य योग वाले होते हैं सतकार्यवादी सतकार्यवादी अर्थात तो वो कहते हैं कि कार्य पहले से है और नया के लोग कहते हैं कार्य पहले से नहीं है घट का उत्पत्ति होती है ना तो दो कपालों को लेकर के दंड चक्र के द्वारा कुलाल व्यापार करके ये घट रूप कार्यो का उत्पत्ति करता है अगर पहले से ही सत है तो फिर ये क्या करेगा अरे सांख्य लोग कहेंगे अगर घट पहले नहीं था तो वो मिट्टी को क्यों लिया घट बनाने के लिए वो को लेकर के उसे बनाना चाहिए था इसलिए घट पहले है किंतु तो घट रूपेण उसका प्रकटन नहीं हुआ था मृद रूप से था घट ही था घट मृद रूप से था तो अभी घटो का प्रकट ये कर दिया ऐसे मूर्ति बनाते हैं पत्थर से वो पत्थर में उसी प्रकार आकार पहले से है नहीं है है तो जो अनावश्यक अंश उसको खाली हटा दिया तो मूर्ति तो उसमें है उसी प्रकार की तो मिट्टी में पहले घट है इसलिए सांख्य लोग कहते हैं असद अकरणार्थ अगर पहले घट नहीं था घटो असत था तो अगर असत बन जाएगा असत की उत्पत्ति हो जाएगी तब तो बंधिया पुत्र की भी उत्पत्ति हो जानी चाहिए ऐसा तो कभी नहीं होता है इसलिए असद अकरणार्थ और दूसरा हेतु है देते हैं उपादान ग्रहणात अगर असत की उत्पत्ति होगी तो असत के लिए कोई उपादान चाहिए नहीं चाहिए और यहाँ उपादान आप ग्रहण करते हैं मिट्टी लेते हैं दधी बनाने के लिए दुग्ध का ही प्रयोग करते हैं तो जब उपादान लेते हैं तो मानना पड़ेगा कि ये कार्य पहले से है अगर असत होता तो तो फिर कोई उपादान की आवश्यकता नहीं होता असत अकरणार्थ उपादान ग्रहणार्थ सर्वसंभव अभावत् सर्वस आंख्य कार्य का है यहाँ नहीं है तो सर्वसंभव अभावत् अगर असत की उत्पत्ति होगी तो उसके लिए कोई उपादान नहीं चाहिए तो फिर कुछ भी बनाओ उपादान तो आवश्यक नहीं है कहीं भी कुछ भी बना, इस प्रकार से नहीं होता है सर्वसंभव नहीं हो जाता है और चतुर्थ ये चतुर्थ हो गया सर्वसंभव अभाव सक्त्य शक्य करणार्थ जो सक्त है वही शक्य को बनाएगा जो जल है वो घट को बना नहीं देगा जो मिट्टी है वही घट को बनाएगा सत्य से और कारण भावाच्य सत्कार्य कारण भावाच्य अर्थात कारण रूपेण ये था पहले तो इसलिए कार्य को पहले सत मानना पड़ेगा कार्य रूप से नहीं था किन्तु कारण रूप से था कौन था कार्य था केन रूपेण के कारण रूपेण किंतु कार्य तो था ही ऐसे संख्य सत्कार्यवादी नया एक लोग असत्कार्यवादी कहते हैं कि समवाय सम्बंधे समवाय कारण में रह करके कार्य की उत्पत्ति होगी जिसका वेदांति लोग उपाधान कारण कहते हैं वो लोग कारण कहते हैं अर्थात मिट्टी में रहता हुआ असत घट जो पहले नहीं था उसकी उत्पत्ति होगी ऐसे वो लोग कहते हैं वेदांति लोग कहते हैं अनिर्वचनीय कार्य सद भी नहीं है असत भी नहीं है अनिर्वचनीय कोई कार्य मात्र के अनिर्वचनीय सत्कार्यम असत कार्यम प्रतिभा कारणत्व इति संदेह संदेह होने से निर्धारय आरवते अभी ये कारण का निश्चय हो गया प्राज्य ही जगत का कारण है अभी उसे ये जगत बनता है ये कार्य क्या चीज है अगर ये निर्णय हो जाएगा कार्य क्या चीज है तो फिर हम इसका कारण में उसको लय कर सकते है इसके लिए कहते हैं अगे श्लोक है प्रभव सर्व भावान सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति पृथक् सतामी विनय सर्व सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति पृथक भावा का आगे कमा है ना वो नहीं रहेगा वो काट सताम प्रभवः इति प्रभव प्राणस पुरुषः पुरुष चेतुन पृथक जनयति प्राणस कोई पुरुष चेतुसून पृथक जनयते सिद्धांत कहता है कि सर्व सताम। सताम तो ये असत नहीं है जितने कार्य होते हैं वो पहले से असत नहीं है प्रभव उत्पत्ति जितने सारे कार्य है सब विद्यमान थे पहले उनका प्रभव उत्पत्ति ऐसे इति विनिश्चय अर्थात सत का ही उत्पत्ति होती है सत अर्थात असत की उत्पत्ति नहीं होती है उत्पन्न करने वाला कौन है कहते है प्राण प्राण शब्द से किसको कहा गया पहले प्राज वही अव्याकृत वही पुरुष वही प्राजो तो प्राण है वही अव्याकृत है वही प्राज्ञ है वही पुरुष है वो सर्व चेतुसून पृथक सर्वम एक वजन है और चेतोसुन वो वजन है अर्थात तो वही जो प्राण है जो पुरुष है वही सभी को उत्पन्न करता है सर्वम अचेतनम चेतोसुन चेतना यही प्राण ही सभी अचेतन को भी बनाता है सभी चेतनों को भी बनाता है जितने सारे जड़ पदार्थ है वो सबको प्राज्य बनाता है जितने सारे चेतन प्राणी है सबको यही प्राज्य बनाता है चेतन बोल करके कर देता है कैसा कर देता है कहता है कि ये जो प्राज्य है जड़ों को तो ऐसे बना दिया बाकी सब जड़ो बना करके उसमें प्रतिबिंब डाल दिया डालने से वो सब चेतन हो गए तो जड़ों में प्रतिबिंब नहीं डालता है और इनमें प्रतिबिंब डाल दिया डालकर उनको चेतन मान लिया बाकी को सर्वम को अचेतन मान लिया कि उनमें क्यों प्रतिबिंब डाला पहाड़ में क्यों प्रतिबिंब नहीं डाला ये हस्ती में क्यों प्रतिबिंब डाल दिया देखे हस्ती में एक अंतकरण तो बनाया अंतकरण तो में ही प्रतिबिंब हो सकता है पर्वत तो में प्रतिबिंब नहीं होगा इसलिए उनको अचेतन कह दिया गया। चेतन अचेतन का भेद चैतन्य को लेकर के नहीं है अंतकरण तो तो को लेकर के अंतकरण तो होने से उसमें चिदावास आ जाएगा तो जहाँ चिदाभास रहेगा उसको चेतन कह देंगे और जहाँ चिदाभस नहीं रहेगा उसको अचेतन कहेंगे अंतकरण तो बनेगा तो ये जो जीव जिसको कह देते हैं उसमें एक अंतकरण आएगा और जो जड़ कह देंगे उसमें अंतकरण नहीं आएगा जहां अंतकरण आएगा उसमें एक प्रतिबिंब हो जाएगा अंतकरण कैसे आया कहते हैं वो तो किसी जीव उसको अधिकार करेगा इसलिए तो कहते हैं ना ये जो दुकानदार होते हैं इधर तो सामान रखते हैं ये क्यों रखते हैं कोई खरीदार खरीदेगा बोल करके ना इसी प्रकार की अर्थात कोई जीवो इस शरीर को अधिकार करेगा तो अंतकरण वाला चीज को इसलिए पहले वो बनाया जाएगा वो जीव आकर उसको अधिकार करेगा तो इसलिए बनाया जाएगा तो ये अंतकरण जो उसमें बना कहता है उस जीवो के लिए ये अंतकरण बनाया गया उसको फिर अधिकार करेगा जीव अर्था चिताभाष वास्तविक केवल चिताभाष को जीवन चिताभाष को कहीं कहीं जीव कह देते हैं किन्तु जीवो कहने से अधिष्ठान चैतन्य चिदाभास अंतःकरण करण ये सब मिल करके ही ये जीवक आ जाएगा ये जा, जो प्राण प्राण हो गया वही पुरुष है वो सर्वम अचेतनम जनयती जनयती और चेतोन पृथक जनयती चेतोन सुन अर्थात वो सब चेतन है पृथक करता था अपने से भिन्न बना करके बनाता है सबको बनाता है किंतु बनाने के बाद कह देता है वो मेरे से भिन्न है सब इस प्रकार की कहता है प्राणस और पुरुष ना सुन वो द्वितीय है प्राण प्रथमा है पुरुष प्रथमा है ये वो दोनों एक ही है जो प्राण है वही पुरुष है वही प्राची है तो वो आम, पुरुष होकर के चेतवन सुन को बनाता है प्राण होकर के अचेतन को बनाता है तो प्राण जो वही पुरुष है वही प्राज्ञ है किंतु तो जड़ प्रधान होकर के जड़ों को बनाएगा चेतन प्रधान होकर के चेतन को बनाएगा इसलिए अलग अलग कह दिए नहीं तो सर्वम जन से जड़ चेतन सब ग्रहण हो जाने चाहिए था चेतन अलग अलग क्यों कहा चेतन को पुरुष अर्थात चेतन प्रधान होकर के चेतन को बनाएगा टीका में तत्र अवांतरभदम आह सर्व भावान सताम प्रभव विनिश्चय से पूर्वार्ध में कहा गया तो सर्व भाव पदार्थ जितने कार्य पदार्थ है उनमें अवान्तर भेद कहने के लिए उत्तरार्ध में सर्वम और चेतुसुन अलग अलग कर दिया कुछ अचेतन हो गए सर्वम और चेतुसुन हो गए चेतन इनको अवान्तर भेद के लिए अलग कर दिया आगे ठीक है पुरुषो ही सर्वम अचेतन जगत उपाधिम तम प्रधानम गृह जनयति जो पुरुष है वही ही सर्व अचेत श्लोक में उत्तरार्ध में दिया उसका अर्थ कहते हैं अचेतन सर्व अचेतन ये अचेतन को जगत शब्द से कहा गया पुरुषो हि सर्व अचेतन जगत उपाधिभूतम तमः प्रधानम गृही जनयति जो उपाधिभूत है तम तम अर्थात अविद्या अज्ञान तो चेतन जो पुरुष का जो उपाधि है चैतन्य अज्ञान है तम उसी का तम शब्द का अज्ञान तत् तो तो प्रधानम हो करके के तम प्रधानम हो करके के इसी प्रकार हो करके पुरुष सर्व अचेतन जनयती अर्थात तो जड़ प्रधान हो करके जड़ों को बनाएगा अतएव तो पुरुषे कारणवाची प्राण पदम प्रयुज्यते इसलिए जो पुरुष है उसमें प्राण शब्द का व्यवहार कर दिया गया प्राण अभ्याकृत कारण में है कारणवाच शब्द का वही पुरुष में उसको व्यवहार कर दिया गया क्योंकि वो अभी तमह प्रधान तमह हो गया उपाधि उपाधि को लेकर के दो नंबर टिप्पणी दे दिया उपाधिभूतम तमो अज्ञानम प्रधानम यथा तथा उपाधि जो तम है वो तम प्रधान यथा सैत गृहीत पुरुष जड़ों को उत्पन्न कर दिया इसलिए पुरुष में प्राण शब्द श्लोक का उत्तर आधे हैं प्राण प्रथमा है पुरुष प्रथमा है इसलिए कहते हैं पुरुष में प्राण शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो आगे तो अचेतन श्लोक अचेतन सर्वम जन सर्वम का अर्थ अचेतन क्योंकि चेतवंग सुन अलोक कह दिया तो क्या बच जाएगा अचेतन उसी को सर्व शब्द से कहा जाएगा अगर कहेंगे कि सर्व के अंदर में चेतन और अचेतन दोनों आ जाएगा फिर चेतवंग सुन क्यों कहा तो उसी में दोनों आ जाना चाहिए था इसलिए चेतवंग सुन अलोक कह दिया अर्थात है कि सर्वम अभी अचेतन को कहा जाएगा जैसे कहा गया अवरण के पर्व में अच्रहण से गुण होगा क्या अवरण के पर्व में कोई भी अच्रहण से गुण हो जाएगा नहीं होगा किन्तु सूत्र तो कहता है आधगुण अवरणात अची परे पूर्व पर एकादेश गुण हो जाना चाहिए आगे कहते हैं वृद्धि रेची वो अलग कर लिया अलग कर लेने से जितना अवशेष रह जाएगा उतने में गुण होगा जिस प्रकार सर्वम कहने से सबको ले लेना चाहिए था चेतन सुन कह करके चेतन को अलग कर लिया इसलिए सर्वम में केवल अचेतन ही बच जाएगा टीका में एवं स च वही जो प्राज्ञ है प्राण है चैतन्य प्रधानस चेतसस चाईतन्या, अवस्थितान प्रत, जीवान आभासभूतान चैतन्य अंशुवदिताबिंबक जीवान् आभासूता उत्पाद प्राजन्य प्रधान फैलता तम प्रधान अभी चैतन्य चेतसस चेतसस अच्छा प्रधानसचतन चेत चाई, चेत अच्छा, चेत है उसका अर्थ कहते हैं चैतन्य से अंशुवत श्लोक में दिया ना चेतवांशु तो वहाँ गया चेतस अंशु चेतवांशु चेतस प्रातपदिक है षष्टअ चेतस उसका अर्थ कहते हैं चैतन्य अंशुवत अंशुवत अवस्थितान विद्यमान है कौन प्रतिबिंब कल्पान केवल प्रतिबिंब है वो सब वास्तविक बिंब नहीं है वो सब कौन है जीवान्द जीव है वास्तविक है कहते हैं आभाष जितने सारे जीव वो है सब आभास है आप अगर आपने आपको जीव मानते हैं तो आवास। आप आवास है वास्तविक तो आप नहीं है आप तो मिथ्या पदार्थ हो गए आभास भूतान उत्पादयति एवं छ चेतना चेतनात्मकम अशेषम जगत असंकीर्णम संपादय इसी प्रकार की यही जो प्राज्ञा है चेतन अचेतन रूपक अशेषम जगत संपूर्ण जगत को असंकीर्णम त तो अर्थात संकीर्णम मिश्रितम असंकीर्णम भिन्न भिन्न रूप से संपादय थी अर्थात पृथक पृथक श्लोक में कहा पृथक तो इसको कहते हैं असंकीर्णम संपादय ती उत्पादयती वही प्राच्ञ दोनों का उत्पादन करता है आज यहां तक अच्छा ये निर्गुणान जी आपका मेल हमने देखा तो इसको हम लोग आपका समय कम है कम प्लाट के बाद विचार करेंगे इतना ही है कि भाष्य का विरोध होने से अप्रामिक